जयमाला की सेवा में आज का विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया है गुजरे की उगाई का देश के आप सबसे मेरी दुआई है मेरे लिए गाना तो आसान है मगर बोलना बहुत मुश्किल एक वक्त समय में ही नहीं आ रहा है कि आपसे क्या बातें करूँ जहाँ तक मेरे गाने का सवाल है

क्यों तो आप से बहुत से भाई बचपन से सुन रहे होंगे लेकिन बातों का ये पहला मौका था जल्दी से ज्ञान करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है आप भी से चेक करने से पहले मैं दिल पेश कर रही हूँ

थी मुझे भी दी गई गाने का शौक़ मेरे घर में किसी को नहीं था बस मुझे ही न जाने सुन अल्लाह ने ये शौक़ बचपन से दिया है मेरे वालल के बड़े शौकीन थे मशा में उनका जाना ज़रूरी हुआ करता था और जब घर में उनका दिल घबराए तो मुझसे किसी भी शायर की ग़लत से मिला करते थे मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर गुलाम हैदर साहब

वाल के अच्छे दोस्तों थे तुम्हें मेरी आवाज़ पसंद आई तो रिकॉर्ड बनाने वाली कंपनी ने तुमने मेरा कॉन्टेक्ट साइन करवा दिया दिन बाद मैंने अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया मैं अपना पहला गाना जब रिकॉर्ड किया उस मेरी उम्र सिर्फ चौदह साल थी फौजी नहीं मैं आपको ये गाना सुनाऊँ किसी ने

चोड़ा लखियामा पुदारी चला बारिश

तो भाई ये मेरा पहला गाना था उस कंपनी ने तरीबन मेरे सौ रिकॉर्ड बनाए हम मेरा नाम काफ़ी मशहूर हो चुका था उन्नीस में मैं ऑल इंडिया रेडियो डेली की आर्टिस्ट भी हो गई उर्दू हिंदी पंजाबी पश्तो और पर्शियन में रबन गीत नाच शब्द वगैरह गाने लगी। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि संगीत की तालीम अभी तक मैंने बाकायदा से नहीं ली थी

उन्नीस में लाहौर और पिछावर रेडियो से भी मेरे प्रोग्राम होने लगे लोगों ने मेरे गाने पसंद किए मेरा हौसला बढ़ाया उन्हीं जिला पंचोली में अपनी पहली फ़िल्म यमला जैक बनाई जिसमें मैंने पहली बार फिल्म के लिए प्लेबैक दिया वो पहला गाना मैं आपको सुनाती हूँ सजना दो

तो जना जिसे चाहें नैसल मैनू तेरे हाथ तेरे हथ म आप अपना रब बनाइए आप

रब बनाइए ओन समझाइए दुखिया के समझा आस न सोने दुनिया तो ले जाए जित होवे न

यमला जाति गाने हिट होने के बाद पंचोलीस साल के हिंदुस्तान के खजानकी ख़ानदान सिंपी चौधरी वगैरह में भी मैंने ही गाने गाए और फिर उन्नीस सौ में फिल्म तकदीर में नरगिस का प्लेबैक ये नजदिश की पहली फ़िल्म थी देने के लिए महबूब खान ने मुझे बम्बई बुलवाए इन्हीं दिनों दूमा की

नवयुग चित्रपट ने भी मुझसे अपनी मशहूर फिल्म पन्ना के गीत गवाए फिर तो एक के बाद एक फिल्मों में मेरे गीत आते ही रहे और मुझे बम्बई में ही हमेशा के लिए रहना पड़ा मैं यहाँ तक की तरक्की और संगीत के शौक़ में उन कलाकारों की मेहरबानी हुई जिनके गीत मैं बचपन से सुनती आई हूँ और अपने शौक़ में एक नया पैदा करती रही हूँ

दो कलाकार हैं बरत अली ख़ान बेगम अख्तर के एल सैजल और दुष्ट अरवाद आप बेगम अख्तर की एक हिंदी सुन

है महबूब साहब फिल्म हमियों के एक दरबार का सीन फिल्मा रहे थे इतफाक तो थी मैं ट्रैक पर चली गई देखा बहुत अच्छी शाही बर्दियाँ पहनेंगे फौजी खड़े हुई मैं थोड़ी देर के लिए ये भूल गई कि ये शूटिंग हो रही है इतने में महबूब साहब की आवाज़ आई स्टार्ट लाइटें ऑन हुई कैमरा स्टार्ट हुआ फ्लैपर बॉय ने फ्लैप दी इतने में महबूब साहब पूरे जोर से भारे

और चंद का अल्फाज मुँ निकलने की देर थी कि 500 चमकती हुई तलवार म्यान से बाहर आने के साथ साथ हमारी सीख खलक से बाहर आ गई फ़ौजी भाइयों आप सब बहादुर हैं इसलिए मेरी गुजरी पे हंस रहे होंगे हैं लेकिन जिस औरत ने किसी की कर प्यारियाँ काटने वाली छुरी के सिवाय कभी एक तलवार न देखी हो उसको पाँच चमकती हुई तलवारें जितनी इसके से सीख नहीं तो क्या ललकार निकलेगी

बातों बातों में कहाँ से कहाँ निकल गई मैं लीजिए आप महबूब साहब की से फिर अनोखिया अदाता ये गीत सुनिए

साहब के साथ काम करने का मौका मिला यहाँ भी उनकी बहुत सी फिल्में बनी जिनमें हलचल चल चल, चल नौजवान फूल क्षमा और हमियों वगैरह काफ़ी मशहूर हुई इन फिल्मों के गीत तो अब नायाब हो गए हैं लेकिन गुलाम हैदर साहब की एक तरफ मैं आपको खुद ही सुनाती हूँ

Oh my God, no.

बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं मुझे फख्र है कि मैंने उनके साथ 16 सत्रह पिक्चरें बनाई हैं शाहजहान से लेकर अनमोल घड़ी दीदार मेला बाबल, जादू दुलारी चांदनी रात पुरन खटोला मुग़ल आजम आन बैजू बावरा मदर इंडिया शबाब अंदाज दर्द अनोखी अदा इन सत्रह पिक्चरों में मैंने नौशाद साहब के म्यूजिक डायरेक्शन में गाया है

मेरे पास आज भी उनके बेबहहा खूबसूरत धुनों का फलाना है जिस वक्त मैं स्टेज पर गाती हूँ लोगों की बहुत सारी फरमाइशें नौशाद साहब के गानों की रुकी हैं लोग आज भी उनके म्यूज़िक के केदाई हैं

पर आप सब तो नहीं है गुजरे की पाठ का गायिका शबशाद्वारा प्रस्तुत आज था मास्टर जी कहा करते थे प्लेबैक आर्टिस्ट को पानी की मिसाल होना चाहिए जिस बर्तन में रखो समा जाए और म्यूजिक डायरेक्टर जो सोच रहा है वहाँ तक पहुँच जाए मैं अपनी तारीफ तो नहीं करती मगर इतना जरूर कहूंगी

मास्टर जी की इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने हर म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ काम किया है जिस तरह मैंने मास्टर गुलाम हैदर साहब नौचाद साहब के गीत गाए हैं उसी मेहनत और लगन से मैंने सी रामचंद्र एस डी बर्मन और ओ पी नैर ग़ुलाम मोहम्मद और नाचाद वगैरह के गाने भी गाए हैं गाने के शौक़ ने और खुदा की मेहरबानी ने मुझे इस काबिल भी बनाया कि मैं फिल्म आन के टैमल व्चन के चार गाने

मैंने सैमल में गाए भोजपुरी और बंगला गीत तो मैं पहले ही से गा रही थी और शायद आपको याद भी हो फिल्मिस्तान की फिल्म शबनम में एक गाना हिंदुस्तान की पांच जुबानों में था ये दुनिया रूप की चोर यह बड़ा लंबा गीत था और इसमें जुबानों के अंतर गाना मेरे लिए एक मुश्किल इम्तहान था बात से बात निकलती है तो मैं बातों में खो जाती हूँ और गाने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है

ये रहा आप की जयमाला का अगला गीत जिसे मैंने और किशोर कुमार ने फिल्म नया अंदाज के लिए गाया था धूल कॉफी नेयर की है तुम मेरे पाबो तुम हो तुम्हारी मोहब्बत मेरे पाबो

तो तो हम तुम्हारी मोहब्बत दो

रे प्यारे तो मेरे फारू तुम ठो चुके तुम्हारी मोहब्बती

अपनी पहली फ़िल्म आग बना रहे थे तो एक दिन मेरे पास आए और कहने लगे मैं सुशील राज्य का बेटा हूँ मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है कहने लगे कि आपको हमारी फ़िल्म के गाने भी गाने पड़ेंगे मैंने कहा भाई मैं आपके गाने गा दूँगी वो गीत जो मैंने फिल्म आग में गाए थे आज तक मशहूर हैं और मैं आपको उनमें से ये गीत सुनवा रही हूँ

संगीतकार है राम गंगोली

उतना ही अच्छा वायरन भी बजाते थे ग्रामाफोन कंपनी में मैंने और श्याम सुंदर जी ने एक साथ काम शुरू किया था और फिल्म में भी मेरा उनका साथ रहा। भाइयों, बातों के दौरान बहुत सी शक्लें सामने आईं और गुजर गईं, जिनका ताल्लुक इस प्रोग्राम से था उनका मैंने जिक्र किया अब जो शक्ल मेरी नजरों में है उसे मैं आपके सामने किस तरह पेश करूँ

यह समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आपने उसे देखा है सुना है और पहचाना है यह कि मेरी तारीफ मोहताज नहीं है सच तो यह है कि ये आदमी के भेस में एक फलिश्ता था जो चंद दिनों के लिए एक कलाकार का भेष बदलकर हमारे बीच आया था और निशानी के लिए अपनी आवाज़ के गुलगुपते छोड़ गया फिल्म फिल्मी दुनिया की यही पहली मददाना आवाज़ है जिसे लोगों ने

सुनना पसंद किया जिसकी पूजा थी यही है वो हस्ती जिसे दुनिया के एल सैगल के नाम से जानती है

तो गुलाम हैदर देन है मेरे दिल में उनकी इतनी इज्जत है कि मैं बयान नहीं कर सकती और आखिर में आपसे भी यही कहना है कि अपने की और बड़ों की इज्जत करना ही हर इंसान का पहला फल है यही वजह है कि मुझे फौजियों से एक खास लगाव रहा है और मैंने दिल से उनकी इज्जत की है और मैंने अपनी बेटी की शादी एक फ़ौजी ऑफिसर से की है

है, ये तो की बात थी, जो ज़ुबान पर आ गई आप सबको मेरी बहुत बहुत दुआएं जय सिंह विशेष जयमाला के प्रायोजक थे हम सबका रोगन बादाम चीड़े रूसी हटाए और बालों की चड़ों को मजबूत बनाए फौजी तो भाई की सेवा में आज से का ये विशेष जयमाला कार्यक्रम का किया सुप्रसिद्ध पार्ष्व गायिका शमशाद बेगम इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग सन उन्नीस में की गयी